चार प्रकार का प्रेम अब्दुल बहा ने कहा प्रेम भी क्या शक्ति है यह बड़ी अद्भुत तथा जीवित शक्तियों में सर्वमहान शक्ति है प्रेम निष्प्राणियों को जीवन प्रदान करता है प्रेम निराशों के लिए आशा का संदेश लाता है और संतृप्त हृदयों को आनंद विभोर करता है अस्तित्व के संसार में वस्तुता प्रेम की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं जब मनुष्य का हृदय प्रेम की ज्योति से जगमगा रहा होता है तो वह अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्योछावर कर देने के लिए तत्पर होता है गौस्पल में कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है प्रेम चार प्रकार का होता है पहला वह प्रेम जो ईश्वर की ओर से मानव के प्रति प्रवाहित होता है यह अपार कृपा दिव्य दीप्ति और स्वर्गिक प्रकार का धारक होता है इस प्रेम के द्वारा अस्तित्व का संसार जीवन पाता है किसी प्रेम के द्वारा मनुष्य को उस समय तक शारीरिक अस्तित्व प्राप्त होता है जब तक कि वह पावन आत्मा के श्वासिसी प्रेम द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर लेता और जीवित परमात्मा की भांति मूर्तिमान हो जाता है सृष्टि के संसार में यह प्रेम सारे प्रेम का स्रोत है दूसरी प्रकार का प्रेम वह है जो मानव की ओर से ईश्वर के प्रति प्रवाहित होता है यह है विश्वास दिव्यता के प्रति आकर्षण उत्साह उन्नति प्रगति प्रभु राज्य में प्रवेश ईश्वरीय कृपाओं की प्राप्ति दिव्य राज्य की ज्योति से प्रकाशमान होना यह प्रेम सारे परोपकार का स्रोत है यह प्रेम लोगों के हृदयों से सत्यता के सूर्य की किरणों के प्रतिबिंबित होने का कारण होता है तीसरा है स्वयं के प्रति ईश्वर का प्रेम अथवा ईश्वर की एकात्मकता यह है उसके सौंदर्य का रूपांतरण उसकी सृष्टि के दर्पण में स्वयं उसका प्रतिबिंबन यह प्रेम की वास्तविकता है सनातन प्रेम अनंत प्रेम इस प्रेम की एक किरण के द्वारा शेष सारे प्रेम का अस्तित्व है चौथा है मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम अनुयायियों के हृदयों में जो प्रेम है वह आत्माओं की एकता के आदर्श से उत्प्रेरित होता है ये प्रेम ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है जिससे लोग दिव्य प्रेम हृदयों में प्रतिबिंबित होता देख सकते हैं प्रत्येक दूसरे की आत्मा में ईश्वर के सौंदर्य को प्रतिबिंबित होते देखता है और समरूपता का यह बिंदु पाकर वे प्रेम में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं यह प्रेम सभी लोगों को एक सागर की लहरों के समान बना देगा यह प्रेम सबको एक ही आकाश के तारे और एक ही वृक्ष के फल बना देगा इस प्रेम द्वारा सच्ची सहमति की प्राप्ति होगी जो वास्तविक एकता की नींव है परंतु प्रेम जो कभी कभी मित्रों के बीच पाया जाता है वह सच्चा प्रेम नहीं होता क्योंकि उसका रूप बदल सकता है ये केवल मोह या आकर्षण मात्र है जैसे पवन बहती है तो पतले पतले पेड़ पौधे झुक जाते हैं यदि पवन पूर्व से बह रही हो तो पेड़ पश्चिम दिशा की ओर झुकेगा और, और यदि वायु पश्चिम की ओर बहने लगे तो पेड़ पूर्व दिशा की ओर झुकता है इस प्रकार का प्रेम जीवन की आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है यह प्रेम नहीं वरण परिचय मात्र है इसमें परिवर्तन आ सकता है आज आप दो व्यक्तियों को देखेंगे जो देखने में गहरे मित्र लगते हैं कल यह सब कुछ बदल सकता है बीते कल तक वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे आज वे एक दूसरे की संगत से भी बचते हैं यह प्रेम नहीं यह जीवन की घटनाओं के प्रति हृदयों का झुकाव है जब ऐसे प्रेम का कारण शेष नहीं रहता तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है वास्तव में यह प्रेम नहीं होता प्रेम केवल चार प्रकार का होता है जिनकी मैंने व्याख्या की है क ईश्वर की एकात्मता के प्रति ईश्वर का प्रेम ईसामसी ने कहा है प्रेम ही ईश्वर है ख अपने बच्चों अपने सेवकों के प्रति ईश्वर का प्रेम घ ईश्वर के प्रति मानव का प्रेम तथा घ मानव के प्रति मानव का प्रेम ये चारों प्रकार के प्रेम ईश्वर से आरंभ होते हैं ये सत्यता के सूर्य की किरणें हैं ये पावन आत्मा के श्वास हैं, ये यथार्थता के प्रतीक हैं।